आइए सुने कार्यक्रम हवा महल आइए आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं हास्य नाटिका स्वर्ग का पासपोर्ट इसके लेखक आर के शर्मा तो आइए सुनते हैं नाटिका स्वर्ग का पासपोर्ट लाला जी लाला जी हाँ। लाला जी मुझे पुकारा नहीं तुम चुप बैठे रहो तुम्हारी बात हम सुन चुके हैं फैसले का इंतजार करो हे hey भगवान सुरख का पासपोर्ट दिलवा दो तो सबा पांच रुपए का प्रसाद बांटूंगा लाला जी लाला जी मत बुलाओ मुझे अब मैं पृथ्वी पर वापस नहीं आऊंगा hmm, सुनता ही नहीं लाला जी हो सुरख तो सचमुच सुरख है लाला जी श्रीमान जी मुझ पर दया कीजिए मैंने बहुत नरक भोगा है अब तो मेरी विनती सुन लीजिए मुझे सर का पासपोर्ट दे दीजिए लाला जी कौन कौन कौ, कौ, क्या, <laughs> क्या बात है लाला जी आज तो दिन दाड़े सो रहे थे आ, आ, आज तो बहुत दिनों के बाद आए हो <laughs> लाला जी वो सर के पासपोर्ट की क्या बात हो रही थी बाबू सपना देख रहा था कही है? आपको क्या चाहिए पांच पैसे की इमली दे, दे देना लाला जी हाथ तेरे की बाबू आपने तो पांच पैसे के लिए मुझे सुरक्षा ही बुला लिया सारा मजाक कर किरकि <laughs> तुम लाला क्या स्वर्ग में जाओगे रात दिन कम तोलते हो ज्यादा दाम लगाते हो और मैं छोड़ो ये बहस मैं तो बड़ा मजेदार सपना देख रहा था मैं नरक में था और मेरे साथ तुम भी थे क्या वो पंडित भी अरे वही पंडित जंतर प्रसाद लेकिन तुम तो स्वर्ग की बात कर रहे थे थोई थोई थोई थोई। सुनो तो मैंने देखा कि स्वर्ग में एक जगह खाली हो गई और नरक से कई आदमियों ने इस जगह के लिए अर्जिया दी हैं। सुरख के महाबलाधिकृत का दरबार लगा हुआ है। अजी क्या बस पूरी देखा है मेरा बयान जैसे ही खत्म हुआ तो मैं बाहर ब्राह्मे में आ गया वहां से सुरक्ष देखा मजा आई वो मैंने सब सुना है लाला जी तुम्हें पासपोर्ट मिला कि नहीं मिलने वाला था कि आपकी इमली ने सारा मामला खटाई में बाबू <laughs> बाबूजी हे बाबूजी बड़ा अजीब सपना था हो मैंने देखा सुरक के महाबलाधिकृत की जय हो सड़क के महाबलाधिकृत की जय हो महाराज पधार रहे हैं महाराज पधार रहे हैं मुंशी जी को बनाओ <laughs> महाराज आज एक अर्जेंट केस है इसे निपटा दीजिए क्या है वो महाराज स्वर्ग में एक वैकेंसी हो गई है वो कैसे हुई महाराज धरती पर बहुत पाप हो रहा है वहाँ के प्राणियों के मार्गदर्शन के लिए स्वर्ग से एक महान आत्मा को भेज दिया गया है इस कारण स्वर्ग में एक वैकेंसी हो गई है इस वैकेंसी का सर्कुलर नरक में भिजवा दिया था जी हाँ महाराज नोटिस बोर्ड पर भी लगवा दिया था नरक के समाचार पत्रों में भी विज्ञापन दे दिया गया था हम्म, फिर तो बहुत प्रार्थना पत्र आए हुए <laughs> आपके आदेशानुसार आरंभिक सिलेक्शन कमेटी बना दी गई थी और इस कमेटी ने कुछ केस रिकमेंड भी किए हैं महाराज बोलोग यहाँ आ गए जी हाँ महाराज में उन्हें बारी बारी ऐसी यहाँ बुलाता हूँ सेवा क्या क्या uh, है महाराज कलम सिंह वर्ल्ड फाइल राम को बुलाओ कलम सिंह वर्ल्ड फाइलराम हाजिर है जी हाँ हाजिर है खड़े हो जाओ जी जी तुम्हारा नाम uh, जी कलम सिंह वर्ल्ड फाइल राम तुमने जीवन भर क्या किया कलम घिस्ता रहा क्या मतलब जी जो पूछा जाए उसका ठीक ठीक जवाब दो तो। जी मेरा मतलब है श्रीमान कि मैं किलर्की करता रहा तुम स्वर्ग जाना चाहते हो स्वर्ग में कौन नहीं जाना चाहता महाराज तुम स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हो सच बात तो ये श्रीमान की मैंने सुना है स्वर्ग में ओवरटाइम ज्यादा लगता है और वहाँ भी ज्यादा है ही काम करता हूँ दफ्तर के टाइम में तो तुम्हें मालूम है <laughs> सुना है स्वर्ग में महंगाई भत्ता भी तुम्हारा है महाराज गलत सुना है जी स्वर्ग में ना महंगाई है और ना भत्ता जी मैं बात और अर्ज करना चाहता हूँ महाराज सीनियरिटी के हिसाब से भी मुझे अब स्वर्ग मिलना ही चाहिए क्या मतलब जी मैं सबसे सीनियर मोस्ट हूँ महाराज कह सकते हो कि तुम सबसे सीनियर हो जी आ, अगर सीनियरिटी नरक की डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ली जाए तो मैं सबसे सीनियर हूँ महाराज हम सीनियरिटी पृथ्वी पर जन्म की तारीख ऐसी लेते हैं समझे <laughs> जहाँ तक मुझे मालूम है महाराज मेरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है हम देख लेंगे मुंशी जी जी महाराज महाराज नरक नरक क्यों भेजा भेजा गया? गया इनकी फाइल दिखाओ जी इसे नरक इसलिए भेजा गया था कि ये लंच घंटे का मनाता था जी दफ्तर के वक्त में गप्पे मारता रहता था जी जी काम सिर्फ ओवर टाइम में ही करता था महाराज ये ये गलत है महाराज मालूम होता है मेरे किसी दुश्मन ने गलत रिपोर्ट दी यहाँ सब सच लिखा जाता है जी, महाराज मैं अकाउंट्स का काम भी जानता हूँ अगर मुझे स्वर्ग भेज दें तो मैं स्वर्ग के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता हूँ महाराज हम जा सकते हो जी इसका फैसला कल नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा जी महाराज दूसरे उम्मीदवार को बुलाओ जी, जी परचून दास बल्द थोक राम को बुलाओ लाला परचून दास बल्द थोक राम सुबह हाजिर बैठा तुम्हारे नाम जी परसून दास मल्द तुम क्या करते थे जी मेरी दुकान थी कैसी दुकान थी जी जर्नल मर्चेंट की वैसे महाराज जिस चीज में चार पैसे बचे है वही दुकान में रख लेते हैं तुम स्वर्ग जाना चाहते हो हाँ सरकार आपकी बड़ी कृपा हो जाए तुम स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हो होई होई होई होई होई होई होई। ये भी कोई पूछने की बात है महाराज अब आप ही देख लीजिये की नरक में आजकल पंखे भी नहीं लिए गए हैं और सुरंग में सुना है महाराज के को कूलर मिला तुम झूठ बोलते हो हम तुम्हारे मन की बात जानते हैं बताओ सब कहूँ महाराज वैसे तो कूलर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम तो जहाँ अधिक मुनाफा मिले वहीं जाना चाहते हैं। सुरग में मुनाफे की परसेंटेज फिक्स्ड है <laughs> महाराज वो सुना है कि वहाँ सेल टैक्स इंस्पेक्टर भी नहीं है व्यापारियों की ईमानदारी पर ही सब काम होता है अगर ये बात सच है महाराज तो आपसे क्या छिपाना सेल <laughs> टैक्स में भी चार पैसे कमाई लेंगे तुम वहां भी बेईमानी करना चाहते हो ये बेईमानी नहीं तो व्यापार है श्रीमान जी तुम्हें किसी ने गलत बताया है स्वर्ग में सेल टैक्स नहीं लगता अगर आप पुराना मान है तो एक बात और पूछ लू पूछो अगर आप मुझे स्वर्ग भेजे तो ये बता दीजिए की माँ किस चीज की कमी है मैं वही चीज वहाँ जाऊँगा मूर्ख कैसी बातें करते हो स्वर्ग में किसी चीज की कमी नहीं है इसे नर्क क्यूँ भेजा गया महाराज ये ज्यादा मुनाफा लेता था ब्लैक में चीज बेचता था कम तोड़ता था और ज्यादा बोलता था ज्यादा बोलना पा नहीं है मेरा मतलब है महाराज झूठ बोलता अच्छा था अच्छा अच्छा तुम जा सकते हो तो बस एक बात और सुन लीजिए महाराज अगर आप मुझे स्वर्ग का पासपोर्ट नहीं देते तो कम से कम मुझे स्वर्ग और नरक के बीच में ही जगह देते ताकि दोनों तरफ से ग्राहक आते रहें। और इसे बाहर ये तो निकालने महाराज इन जैसे व्यापारियों ने ही पृथ्वी पर जनता को परेशान कर रखा है अगले उम्मीदवार को बुलाओ जी सेवक जी महाराज पंडित जंतर प्रसाद वल्द को बुलाओ पंडित जंतर प्रसाद मंत्र प्रसाद है हाफिर है महाराज तुम्हारा नाम पंडित जंतर प्रसाद मंत्र प्रसाद तुम कहा रहते थे धोखा नगर गली नंबर 420। तुम स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हो मेरे बहुत से जजमान स्वर्ग में भी हैं। अगर मैं स्वर्ग गया तो कृपा निधान मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा तुमने कभी कोई पुण्य काम किया है मैंने कभी झूठ नहीं बोला तुम झूठ बोल रहे हो तुमने कभी झूठ नहीं बोला क्या करना मैं तो भूल ही गया था की आप सब जानते हैं तुम हमसे झूठ नहीं बोल सकते साफ साफ कहो तुम स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हो आप तो जानते ही हैं नरक में सब पाती और अपराधी लोग हैं इन लोगों की धर्म में कोई आस्था नहीं ना कोई मंदिर में आता है ना कोई भगवान का नाम लेता है स्वर्ग में तो धर्मात्मा लोगों का वास है वो नित्य हवन करते हैं भजन कीर्तन करते और करवाते हैं स्वर्ग में अपनी पिंडताई खूब चलेगी महाराज नर्क में तो भूखों मरने की नौबत आ गई क्या तुम्हें संस्कृत का ज्ञान है क्या तुम मंत्रों का अर्थ समझते हो मुझे मुझे संस्कृत का उचित ज्ञान है परंतु यदि मैं नरक में थोड़े समय और रहा तो मंत्रों का अर्थ का मैं मंत्री ही बोल जाऊंगा एक बात और है सुना है स्वर्ग में दक्षिणा भी बहुत अधिक मिलती इसकी फाइल देखकर बताओ कि इसे नर्क में क्या गया महाराज ये ढोंगी है ढोंगी इसे मंत्र मंत, मंत्र कुछ नहीं आते ये लोगो को थकता रहा इसने एक बार शादी के अवसर पर क्रियाक्रम के मंत्र पढ़ दिए और क्रियाक्रम पर शादी के मंत्र पढ़ दिए दिया तुम जा सकते हो तुम जैसे और आदमी को स्वर्ग का पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता महाराज मेरी एक और जो, प्रो, हम सब जानते हैं द्वारपाल, इसे बाहर निकाल दो जी महाराज महाराज ऐसे ही कुछ आडम्बरी और धूर्त लोग धर्म की आड़ में लोगो को ठगते है ठीक है इसे नर्क में ही रहने दो उम्मीदवार बुलाओ जी। जी जलेबी चंदी जले चंद है तुम, कहां रहते वाली तुम सर क्यों जाना चाहिए <laughs> मैंने सारी उम्र असली जी की मिठाई बनाई है महाराज नरक में असली जी की मिठाई का कोई ग्राहक ही नहीं यहाँ तो सब सस्ता माल मांगते हैं नरक में तो सब तटपुंजी है महाराज तटपूंजी चार रुपए किलो वाली जलेबी मांगते हैं। तुम सस्ती सस्ती मिठाई मिठाई क्यों नहीं नहीं बनाते? महाराज इस जमाने में बिना मिलावट के सस्ती नहीं बन सकती। मैंने उम्र भर खाने की चीजों में मिलावट नहीं की महाराज मैंने खुए में मैदा मैदे में आटा आटे में कंकड़ और रबड़ी में <laughs> रोटिंग पेपर कभी नहीं डाले महाराज मैंने कभी कम भी नहीं तोला <laughs> मैंने कभी नहीं की महाराज अगर ये सच है तो तुम्हें नरक में क्यों भेजा गया मुझे नहीं मालूम महाराज न्याय मूर्ति मैं आपसे न्याय मांगता हूँ मुंशी जी ए, जी आप बताइए इसे नरक क्यों दिया गया महाराज इसने अपनी पत्नी का खून है ये गलत है ये सरासर झूठ है मैंने कोई खून नहीं किया ये सच है कि तुमने तलवार नहीं उठाई बंदूक नहीं जाती और ना ही तुमने उसे मारा पीटा लेकिन ये सच है कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु तुम्हारी कारण हुई तुम इसकी पत्नी कहा है वो स्वर्ग में है महाराज उसने अपना पतिवरता धर्म निभाया उसने इसकी बहुत सेवा की और इसके नौ बच्चों को पाला महाराज मैंने भी उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी महाराज मैं उसे प्यार करता था उसे जी जान से चाहता था तुम स्वार्थी हो तुमने उसे एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया नौ बच्चों को जन्म दिया, दिया। इससे तुम्हारी पत्नी की सेहत खराब होती गई और वो नव बच्चे को जन्म देने के बाद मर गयी तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है दो या तीन बच्चों के बाद किसी बच्चे को जन्म देना अपनी पत्नी को जहर की खुराक देना है अपनी पत्नी की मृत्यु के जिम्मेदार तुम खुद तो अगर इसे स्वर्ग भेज दिया गया तो ये स्वर्ग की भी आबादी बढ़ाएगा इसे नरक में ही रहने दो महाराज मेरे तो दो ही पट्टे थे मुझे तो स्वर्ग का पासपोर्ट दे ही दीजिए हम अब विश्राम करेंगे हमें शयन कक्ष का मार्ग दिखाओ इधर से आइये महाराज महाराज महाराज स्वर्ग का पासपोर्ट मुझे तो स्वर्ग का पासपोर्ट मिलने ही वाला था तुम्हारी इमली ने सारा मामला दिया। <laughs> अकेले स्वर्ट में जाके क्या करोगे लाला जी हम लोगों के साथ नरक में ही रहना नरक में सिफारिश चल जाती है हम तुम्हें नरक की सप्लाई का ठेका दिलवा देंगे <laughs> क्या कही? सप्लाई का ठेका दिलवा देंगे फिर तो ये हम नरक में ही रहेंगे हमें तो जहां चार पैसे का फायदा हो वो ही हमारे लिए स्वर्ग है सोर्ड। <laughs> <laughs> <laughs> तो दोस्तों ये थी आर के शर्मा की लिखी हास्य नाटिका स्वर्ग का पासपोर्ट इसका निर्देशन किया वीपी दीक्षित बटुक ने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे